माहौल रहोगा विदेश में भी अपने साधक परिवारों में साक्षात्कार दिवस आ शुद दो दिवस उन भी आज थोड़ा उस विषय में सत्संग कर चुके थे इसलिए फिर जो ढाई बजे आना चाहिए था वो गाड़ी लेट चली अभी हमने अपना नियम पूरा किया और अभी सब्जी वब्जी नहीं खाते आजकल दूध पिया मैंने अब भी जो सुबह पीना चाहिए था उसका नंबर अभी लगा है आप लोगों ने तो भोजन कर लिया होगा वो मेरे को पता है जो देश प्रदेश में अभी सुनने की तैयारी में है लाइन कनेक्शन हो रहा है उन सभी को जैसे दिवाली की शुभकामनाएं बधाइयां देते हैं अथवा कोई उत्सव होता है कोई पर्व होता है लेकिन ये न उत्सव है न पर्व है ये सामाजिक उत्सवों में भी नहीं आता धार्मिक पर्वों में भी नहीं आता हूँ ये घटना तो जीवन में कभी कभी कहीं कहीं घटती है इसलिए इसको मनाना की परंपरा भी कहीं देखी सुनी गई नहीं संतों का प्रागट्य दिवस मनाया जाता है देखा सुना गया है संतों का निर्वाण दिवस मनाया जाता है देखा सुना गया है जयंतियां और निर्वाण लेकिन ये घटना तो कभी कभी कहीं कहीं घटती है। जन्म भी सभी संतों का होता है निर्वाण भी सभी शरीर का होता है लेकिन साक्षात्कार श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेशु हजारों मनुष्यों में कोई वास्तविक ईश्वर की तरफ चलता है सिद्धि के तरफ नहीं तो संसार की समस्या न आए अथवा समस्याओं का समाधान हो जाए इसीलिए लोग ईश्वर के तरफ अल्लाह खुदा गॉड के तरफ चलते हैं अपना जॉब बनी रहे अपना धंधा बना रहे अपनी इज्जत बनी रहे मरने के बाद अपने को अच्छा रहे उसी इरादे से धार्मिकता चल रही है कोई कोई विरला होगा तो बोले भगवान का दर्शन हो तो मनुष्याणाम सहस्त्र शु में कोई विरला कस्टिदी सिद्ध है सिद्धि के तरफ जाता है भगवान के तरफ नहीं सफलता के तरफ जैसे हिरणा कश्यप उन्हें मनुष्य सिद्धि की यात्रा की साठ वर्ष सुवर्ण का हिरणपुर बन गया और जहां यू नजर डालें, संकल्प करे तो बिना जोते बिना बोए खेत खली लहराने लगते थे ये अंतकरण की सत्य संकल्प सामर्थ्य सिद्धि हजारों में से कोई कोई तो पाता है मनुष्याणाम श्रीशु को स्थिति इतनी सिद्ध अपि यतताम ऐसे कई कई सिद्धों में जो अंतरकण की शुद्धि सत्य संकल्प सामर्थ्य हणिमा महिमा गरिमा लघिमा आदि सिद्धियों के यात्रा तो करते हैं लेकिन उसमें भी कोई विरला ही तत्व को पाता है जैसे हनुमान जी का पूर्व काल अष्ट सिद्धि नवनिधि के यात्रा से सम्पन्न था लेकिन तत्व ज्ञान आने के लिए राम जी की बिन शक्ति शरणागति सेवा की और सीताजी और राम जी ने उनको तत्व ज्ञान दिया काली माता के दर्शन की सिद्धि तो रामकृष्ण ने हासिल कर ली लेकिन काली माता ने कृपा करके कहा कि तूतापुरी गुरु से तत्व ज्ञान लो काली माता के भक्त थे ठाकुर तब तक वे गदाधर पुजारी थे जब तूतापुरी महाराज ने उन पर कृपा की और तो ज्ञान दिया तो जो राम का आत्मा है वो तुम तुम हो जो कृष्ण का आत्मा है वो तुम हो तुम ही राम और कृष्ण हो राम और कृष्ण तुमसे भिन्न थे नहीं है नहीं और हो सकते नहीं नाम पढ़ गया गदाधर पुजारी में सिर रामकृष्ण परमहंस नरेन्द्र जी को रामकृष्ण परमहंस की कृपा मिली तो नाम पड़ा विवेकानंद विवेक से जो आत्मा का आनंद पाया अष्टा प्रकृति अलग है पांच बूथ मन बुद्धि और अहंकार अष्टा प्रकृति को जानने वाला साक्षी चिदघन चैतन्य अपना आपा अलग है ऐसा विवेक हुआ और आत्मा का आनंद आया तो विवेकानंद लीलाशा प्रभु जी की कृपा से आसुमल नाम का लड़का उसको मैं जानता हूँ वो उनके चरणों में गए बचपन से ही कुछ का कुछ होता था जन्म होने के पहले सौदागर आ गया अभी ऐसे कोई झूले दिखते ही नहीं है झूला तो क्या था ऐसा शहरादा झूला था कि मैं तो झूलता था तब तो झूलता था जब मैं बड़ा हुआ तो देखा कि उस झूले में तो चार आदमी छह आदमी झूल सकते इतना बड़ा झूला था पलंग से भी लंबा चौड़ा जाता था तो जन्म होने के पहले एक अजगै भी सौदागर आया बोले तुम्हारे यहां बालक का जन्म होने वाला है ये झूला ले लो तो तुम्हारे पिताजी तो धनी थे बोले हम कह को लेंगे बोले नहीं ये दान महान नहीं है हमको प्रेरणा हुई है तो हमारा जन्म हो उसके पहले झूला भेजने वाले की कैसी लीलाए कैसी व्यवस्था फिर परशुराम गुरु ने कहा कि ये संत बनेगा आदि आदि तो हमारे पिताजी भी हमारे को पूजनीय दृष्टि से देखते थे माताजी भी माता तो जब छियासी साल की थी सभी डॉक्टरों ने वैद्यों ने जब हाथ खड़े कर दिए तो मैं माताजी के दर्शन करने गया तो माताजी हाथ जोड़कर कहराने लगी कि प्रभु अब मुझे जाने दो उनको पता है कि मैंने दूध पिलाया है तुम्हारा जो बापू लगता है वो माँ का तो बेटा अभी भी तब भी मुझे हाथ जोड़कर कहराने लगी प्रभु मुझे जाने दो मैं क्या मैं नहीं जाने देता हूं तो बोले क्या करूं प्रभु मैंने कहा मैं मंत्र देता हूं और उस श्रद्वा ने उस मंत्र ने ऐसा चमत्कार किया कि डॉक्टरों ने कहा लीवर खराब है कि गद्दियां दो घिस गई है पाचन तंत्र काम नहीं करता किडनी खराब है चौबीस घंटे के अंदर ही चली जायेगी अब बाईस घंटे अब 20 घंटे लेकिन वो मंत्र मिला तो माँ बाईस दिन बीत गए बाईस महीने बीत गए, 50 और 60, 70 और 80 महीने बीत गए, छियासी साल की उम्र थी तब ये तकलीफ हुआ तिरानबे साल तक उनका शरीर ठीक ठाक रहा तो उनकी श्रद्धा और मंत्र शक्ति का प्रभाव तो कुल मिलाकर माँ भी मुझे पुत्र रूप में नहीं देखती थी गुरू रूप में देखती तो so, कई okay, एक बार कहीं मक्काई डोड़ा खा रही थी तो मैंने कहा इस उम्र में मक्का डोड़ा बहुत भारी होता फिर उस देवी ने कभी मकई डोड़ा नहीं खाया एक बार दही खा रही थी क्या दही दही तो नुकसान करता है फिर कितना भी कोई मत बोले भगवान ने मना किया है ऐसा नहीं मेरे बेटे ने मना किया है तुम्हारे गुरु ने मना किया प्रभु ने मना किया ऐसा मेरी माँ मेरे प्रति उनकी कृपा रही सद्भाव रहा तो छोटी उम्र में कुछ के कुछ अब मैं अपनी बबलू की बात बताता हूं सावन महीने में तीज आती तीज सावनी तीज माया व्रत रखती तो माया जो भी व्रत कोई कैसा भी व्रत रखता तो हम उनके साथ व्रत रखते थे तो एक दो तीन साल तुमने रखा भाई किसी को बोलना नहीं मैं अपनी पोल पट्टी बताता हूँ फिर सुबह जल्दी जल्दी उठ के खाना होता है तारे दिखे उस समय और उसमें और करके फिर सो जाना है और फिर प्रभात को उठना है सूर्योदय के पहले हर दिन भर कुछ नहीं खाना है रात को उस व्रत में कलश भर के दूध और पानी और सिंदूर बिंदू डाल के अक्षत डाल के चंद्रमा को अर्घ दे के बाद में व्रत खोला जाता है तो सावन महीने की तीज होती है तीजड़ी फिर सातम आती छोटी सातम बड़ी सातम है। तो वो में व्रत रखता था भगवान मिले इसलिए तो उस व्रत की पोल पट्टी एक बार हम अरे समझ में आ गई एकदम बबलू था तब तक तो अमृत रखते थे लेकिन जब बुद्धि योग चालू हुआ थोड़ा विशेष उभिर उभर चंद्रा जो सिंधी में सिंधी भाषा जानते हैं जर्मन में बैठे हो चाहे हांगकॉग में बैठे हो तुरी वाले सुनते होंगे अभी आप यहां सुन रहे हैं देश भर के भक्त वेबसाइट के द्वारा और साधनों के द्वारा आज का सत्संग अटेंड कर, कर रहे हैं ये लाइन आप अभी यहाँ सुन रहे हैं लेकिन चीन के लोग भी यहाँ के सत्संग से जुड़े हैं जापान रशिया इटली अमेरिका पोलैंड जर्मनी सिंगापुर पाकिस्तान नेपाल पाकिस्तानी लोग ये बात समझ लेंगे सिंधी में बोलूंगा तो ओमान स्वीडन बांग्लादेश डेनमार्क ऑस्ट्रेलिया यूके केनेडा स्पेन साउथ कोरिया श्रीलंका पनामा, मोरिशस नीदरलैंड न्यूजीलैंड आदि आदि हांगकॉग तुरी वाले भी सुनते होंगे ये सारे नाम पढ़ूंगा तो टाइम उसी में जाएगा बहुत जगह ये कार्यक्रम अभी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो अर्घ्य लेकर चंद्रमा को खोजते थे बादलों में चंद्रमा दिखे नहीं अब दिन भर खाया नहीं अरे वो दिखा वो देखा तो दौड़ दौड़ के माइया सब कटी हो जाती थी हम भी उनके साथ ही भागते थे देखो किसी को बताना नहीं हमारा पोल पटिया है तो भाईया, जैसे करती थी ऐसे हम भी वो तो खोलते थे एक दो साल तो क्या फिर मेरे को लाइट हुई उभर उभुर चंद्रा हे चंद्रमा उदय हो दिखो हमें साहली करे तीज का चांद थोड़ा आकाश वर्ण का होता होगा साहि ककर गोरडियो आय मतलब दासियां आई मैं क्या दासियां आई मैं तो लड़का हूँ हाँ तो बोले तो लड़कियों के रखने का है हमारे स्वाह की रक्षा हो माया और लड़कियां रखती तुमने बेटा रखा है क्या मैं क्या मैं तो रखता हूँ मैं <laughs> <laughs> तो तुम्हारे बापू का बचकाना बताता हूँ हम भी बोलना पड़ेगा तो जिसने जो साधन किया उसके साथ हम लग जाते थे जहाँ मंदिर मिला जहाँ देवी देवता पीपल का वृक्ष पीपल के वृक्ष को शनिवार को लोटी चढ़ाने जाते फिर जैसे पिताजी के चरण चम्पी करते जैसे पीपल देवता को भी खूब उनके भी जड़ों को उनके भी चरण दबाते थे हरि ओम ओम तुम ओम ओम करके खूब आलिंगन वालिंगन करते थे मंदिरों में भी जाते थे कई रास्ते में गुजरते हुए कोई मंदिर मिल गया तो फिर अपन में ही रुक गए दर्शन किया बाकी का जो हो ना हो, तो ऐसे करते कर आते एक दिन ऐसा सौभाग्यशाली आया कि हम अपने कमरे में पूजा बूजा नियम करके फिर महादेव का मंदिर था वहाँ पूजा करने जाते थे उसके बाद ही दूध गूध जो भी नाश्ता होता था लेते थे तो एक युवक बिहार का था बाद में पता चला बेहोश पड़ा था सड़क पे तो कोई कुछ बोलता जा रहा था कोई कुछ बोलता जा रहा था मेरे पास पानी का लोटा दूसरा दूध अलग से और पूजा की थाली जो सामग्री थी मंदिर में जा तो मैं वहां रुक गया जो शिवजी को पानी चढ़ाना था उसको मैंने छाटे मारे आ, पानी पानी तो पानी पिला दिया भूख भूख तो मैं दूध पिला दिया शिवजी के ऐसे का तो मैंने पूछा क्या कैसा उस समय मेरी उम्र साढ़े इक्कीस साल की रही होगी बाबू जी पिता मर गए बिहार के हैं घर में भाभी ताने मारते कमाती नहीं आराम का खाते कमाने को निकले थे अहमदाबाद आए उसकी हालत भूख के कारण बेचारा बेहोश हो गया था चक्कर का तो उसके से टूटी फूटी भाषा में उसने बोला कि की कालूपुर स्टेशन पर कुलियों का काम करना चाह तो सब कुलियों ने मिलकर मार भगाया पैसा नहीं तो मैं पैदल पैदल मणिनगर स्टेशन जाना चाहता था, था। हमारे यहां से मणिनगर स्टेशन आधा किलोमीटर पे था पौने किलोमीटर तो चक्कर आगे तो मैं गिर गया तो लोग बोल रहे थे कि पिया है पागल है वो तो देख के अपना जजमेंट फतवा देके जा रहे थे लेकिन मेरा अंतरात्मा तो कैसा भगवान मेरा ख्याल रखे है तो मैं भगवान कैसे मैं नहीं बोल सकता तो जहाँ पूजा था वो पूजा करके भूख लगती तो आदमी जुआ नहीं थी जल्दी जो जैसे सब लोग जाते हैं ऐसे हम भी चले जाते पूजा करके दूध पी लेते नाश्ता कर लेते किसी ने रोका नहीं था लेकिन वो अंतरहमी की प्रेरणा हुई उसको उठाया फिर वो शिव जी की पूजा वूजा जब होगी तब होगी घर गए मां को मैंने बोला ऐसा ऐसा कुछ बना दो माँ ने भी वो मिठ्ठी रोटियां बना दी मिठे परोठे नहीं वो जिस रोटे वोटे ना मिठे मिठे रोट बनाती मैं यहाँ ऐसे दो पांच सात बना दी जैसे तीन दिन चार दिन खराब भी नहीं हो तीन, दो तीन दिन खा दे और मेरे खर्चे के जो पैसे थे वो उसको मैंने दिए और पैदल रिक्शा में मैं उसको बिठा के मणिनगर के तरफ रवाना किया। आज मेरी पूजा हुए बेटे आज मेरी पूजा हो गये मैं क्या कौन बोल रहे बोले मैं जिसको रोज जल और दूध चढ़ाते है वो मैं शिव जी बोल रहा हूँ कैसे बोल रहे ऐसा नहीं आकृति देखी ऐसी बात नहीं है भीतर से ही आवाज आऊ अब तुम अब तुम घर में नहीं रहोगे अब तुम साधु बन जाओगे, आज तुम्हारी पूजा सफल हो गई कहे में वही आवाज आओ वही बात पूजा सफल हो गई देखा कौन बोल रहे हो बोले मैं बोल रहा हूँ कौन हो तुम बोले मैं वही सी हूँ जिसकी तुम पूजा करते हो फिर तो फिर दो कुछ कुछ ही दिनों में ऐसा चक्र चला शादीबाजी का थे से वो तो सब तो भागा भूगी हुई कुल मिला के शादी वादी का चक्र उनका पूरा हुआ लेकिन रुकने नहीं दिया उस देव ने हम अपने बल से घर छोड़ के बापू बने इस बात में कोई दम नहीं है सच्ची बात ये बताता हमने अपने बल से गुरु को रिझाया या साक्षात्कार किया ये कोई इस बात में हमारा कोई भी ही ही। आर्ग्यूमेंट नहीं है जू नहीं है जुस्त जू जु नहीं उसकी कृपा रही भगवान की कृपा है। सो जाने जासुदेहु जनाही जानत तुम ही तुम ही हो जाई जिसको वो परमेश्वर वरण करता है जिस पर रीझता है हमारे कोई सत्कर्म कोई सेवा न जाने कौन सी बात उस अंतरयामी दृष्टा को जच जाती है हम उनको जच जाते तो फिर वो हमारा हाथ पकड़ के ले जाते ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसी ऐसी प्रेरणा और ऐसे ऐसे चमत्कार देखे कि उसका वर्णन करेंगे तो बाबा फिर अपन भाव विपूल हो जाएंगे फिर तो ये जो वेबसाइट पर लोग टिक टिकटिकी लगाकर देख रहे हो आप भी देखेंगे कि बापू को क्या हो गया इसीलिए मन को जरा इधर नीचे लाकर बात वर्णन कर रहे हैं कि छोड़ के निकले तो दौड़ते दौड़ते पहुंचे वो बाबा अपन दौड़ते पहुंचे गाड़ी में फिर महाराज गुरु की खोज करते कराते नैनीताल पहुंचे नैनीताल में आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे उसे करके कोई 20 25 30 दिन बीत गए फिर सा मेरे गुरुदेव आए जिनको मैंने मेरा दैसे गुरुदेव मान लिया था तो वहां भी महाराज वो जो सीनियर जूनियर का होता है आजकल का आया हुआ घर छोड़ के और ना तो सच सच है घर में कौन कौन है मेरा दो भाई है माँ है बहनों की शादी हो गई छोटी बहन की भी शादी हो गई मेरी भी उन्होंने शादी करा दी लेकिन मैं तो भाग के आ गया हूँ <laughs> उसको समझा के आ गया हूँ माँ की बहू को तो मेरे गुरुजी जी तो दूरद्रष्टा थे लेकिन बाकी लोग सब जान गए तो सही मेरे गुरुजी को बोलते कि समाज में कितना बदनामी होगी शादी शुदा एक लड़का अपनी औरत छोड़ इधर आके रहे नाम खराब होगा ए होगा वो हो होगा क्या का क्या वो बोलते रहते थे क्योंकि गुरुजी का मेरे पर थोड़ा विशेष कृपा रही प्रेम रहा तो उनको लगा कि हम इतने पुराने और ये कल आया और आज ही शास्त्र पढ़ने लग दे गया साई ने आज ही उनके द्वारा चिट्ठियां लिखाने लग गए जो भी काम वो मेरे हवाले करते तो गुरुजी गुरुजी तो ये पढ़ने का और सत्संग का करते लेकिन वो जो भगाने वाले बोले पानी पानी की सेवा करवाते बर्तन मंजवाने की करवाते सब्जियां ले आओ ऐसे ले आओ ऐसा ऐसा काम सौंपते कि हम न चाहे तो भी हम भाग जाएं ऐसी उनकी बड़ी कृपा रही विरोधी भी बड़ी कृपा करते हैं विरोध में हम ईश्वर के तरफ जाएं और जितना विरोध होता उतना ही वो विरोधियों की कृपा माननी चाहिए तो आगरे के कुछ लोग आए थे तो उन्होंने ख्वाहिश की कि हमें चाइना पीक देखने जाना है तो फिर ये जो भी मेरे पर ज्यादा कृपा करने वाले थे उन्होंने मेरे को आके सुनाया कि साई की आज्ञा है कि इन मेहमानों को चाइना पीक देखना है मैं क्या जो आ गया अब मैंने कभी देखा ही नहीं था नाम भी नहीं सुना था लेकिन टाइना पे के दिखाना है तो सब है तो मैं गए के साथ सुबह सुबह हो गया सूर्य उदय होने के पहले पहले सब निकले तो हम निकले तो एक डेढ़ दो किलोमीटर चले हमने और उस पहाड़ी पर थोड़ा गए तो मौसम तो खराब था ओले बरसात उबले यहां नहीं जाना है उस तो समय आशा नहीं बने थे वैसे ही थे जैसे आप लोग आते हैं ना भगत जी भगत नहीं जाना वगन नहीं कैसे जाना साईं ने आज्ञा किया कि इनको चाइना पेक दिखा के है ना मैं तुमको ऐसे कैसे जाने दूंगा चलते हैं कुछ थोड़ा बहुत समझाया कभी हाथा जोड़ी करे वो थोड़ा चले लेकिन वो सब जो गए थे सुबह पहले वो लौट के आ रहे बोले मौसम खराब है कोहरा है दिखेगा नहीं अरे बोले यार ये दिखेगा नहीं जाके वापस लौट रहे हमारा क्यों काला मुंह कर पा तू नहीं कहा था कि जाओ इनको दिखा के दिखाते भाई जानों ने प्लानिंग से मुझे सुना दिया साईं को तो पता बाद में चला होगा तो मेरे को तो पता साईं के आ तो तुम्हें चलो वो थोड़ा देर चले और उसमें कोई एक दो डॉक्टर था पेट बाहर था वो तो पहले ही बान करूँ तो उसमें एक, तीन चार घंटे में हम पहुंचे लेकिन तीन चार घंटे में पहुंचे हम पांच घंटे में शायद डेढ़ दो बजे पहुंचे छह बजे निकले तो डेढ़ दो बजे वहां पहुंचे नैनीताल में अभी नैनापीक नाम रखा गया पहले चाइना पिक था कहीं चीनी ये ना बोले की ये भी हमारा है इसीलिए नैनापीक नाम रख दिया तो करीब डेढ़ पौने दो बजे पहुंचे तो तो सुनसान वैसे तो चाइना पिक से वहां दूरबीन से चाइना का एवरेस्ट देखता था क्या क्या बड़े पहाड़ देखते थे को के पास कोई ग्राहक नहीं तो हमारे जो पांच सात थे लोग उनको बड़े प्रेम से दिखाए थोड़ी पैसे में हाँ देखो देखो खाली पड़ा भावे सब देख दाख के वापस लौटे तो लौटते लौटते सूर्य डूब रहा था सुबह सूर्य देखे पहले गए थे और शाम को सूर्य डूबने के बाद पहुंचे तो जाके गुरु के चरणों में मथा टेका बोले क्यों क्या आवाज बोले सां चाइना पीक देखने गए थे तो बोले कैसे गए अरे बोले वो तुम्हारा है ना आसू भाला क्या नाम लिया होगा वो तुम्हारा भगत हम तो साई साई ने देखा मौसम तो खराब था कोहरा कोरा था कैसे देखा अरे ये तो भाई तुम हा सा ऐसा तुम्हारा ये भगत है कि बोले मेरे को तो साई की आज्ञा है मैं आपको नहीं जाने दूंगा कभी मेरे हमको उपदेश देवे कभी आठा अच्छा जोड़ी कभी कभी कुछ कभी कुछ बस इसने दा ऐसा किया कि आखिर हमको वहां पहुंचाई दिया बोले फिर क्या हुआ? बोले साई फिर वहां मौसम साफ तो देख क्या है बोले हाँ क्यों साई की आज्ञा मानता है तो उसकी प्रकृति आज्ञा माने, मानेगी ओ मैंने तो सुना तो मेरा तो भाई झोले भर गई ऐसी भर गई कि वो झोले से अभी और ओवरफ्लो हो रहा है उन्होंने तो साजिश करके मेरे को धकेला और मैं सोचा कि गुरुजी की आज्ञा है तो चलो तुम वापस कैसे गुरुजी ने कहा है कि इनको चाइना पे दिखा के आएगा आशा आज सुन जो तो फिर मैं इनको दिखाए बिना जाने नहीं दिया तो बोले जो गुरु की आज्ञा जो आज्ञा मानता है तो फिर उसकी प्रकृति भी तो आज्ञा मानेगी र्प विशेल प्यार से वश में बाबा तेरे आगे वही सब आप लोग जानते सब मेरा कुछ भी नहीं है कि भगवान अंतर्यामी ईश्वर की और गुरु की ऐसी ऐसी ऐसी कृपा ऐसा ऐसा कुछ हमने देखा अनुभव किया कि वो वाणी में ही नहीं आ सकता मैं बयान नहीं कर सकता हूं ऐसे ऐसे घटनाएं देखी ऐसे ऐसे चमत्कार देखे क्या क्या सर्फ हो ऐसे सांप आबू की नल गुफा में उसकी फूक भी लगे तो कुछ का कुछ हो जाए ऐसे सांप मेरी गुफा में आ जाते और मैं प्राइमस पे कुछ बनाता था नीचे प्राइमस के नीचे सांप छुपा है, काटे नहीं उसके जाने की जगह गुफा में एक छोटी सी मोरी जहां से आए वहां उधर अकेले एक बार वो सांप बैठा था राम होम होम करते हुए घूम रहे थे तो वो गोल बैठा था अंधेरे में मुझे पता नहीं तो बराबर मेरा चड़बड़ की चप्पल थी उसकी गोलाई उसके शरीर पर पूरा पैर पड़ा बीचो बीच फू क्या मैं क्या बार हट गया फिर वही सांप मेरी गुफा में आता था कभी बेचारे निकालता क्या उसकी उदारता अब इतना हमारा वजन और साफ गोल न बैठा हो और मेरा पैर बराबर उसके बीचों बीच पड़ा हो उसको पीड़ा हुई फूंग किया बाद में दो दिन के बाद उसी को हमने देखा कि हमारी गुफा में लेकिन काटा नहीं वैसे तो रीछ बीछ पहले तो गए गुफा में तो रीछ की आवाज सुनके जरा डर डर दरवाजा दरवाजा छोटा मोटा दरवाजा था डेढ़ बाई अढ़ाई का होगा झुक के जाना पड़ता तो बराबर खूंटी मुन्नी लगाए फिर सोचा कि अभी अभी रिंच से डरते हैं। तो मौत आएगी तो क्या होगा डर को तो भगाना है उपनिषदों का शास्त्रों का वचन है अभयम सत्व संशोधी हम तो अभी डर रहे हम मृत्यु तो आएगी तो शरीर की होगी अभी भय किस बात का फिर कुंडा खोल के रात को सोते पहाड़ों में जो गुफा होती है इसी ही दरवाजा वरवाजा भी ऐसे ही होता है मुक्का मारो तो उस पार हो जाए फिर रात को दो तीन चार बजे गुफा के पास ही आवाज आये मैं चलो ब्रिज के पास देखें क्या होता है <laughs> तो सुना था रिज तो जंगल में माइया लकड़ियां करने जाती तो खड़ा होकर हमला करता और कई लोग मर गए ये सुना भी था मैं क्या अब देखो जो उसकी मर्जी होगी तो हम गए उसने हमको देखा हमने उसको देखा उसने कुछ नहीं किया अभी तक जिंदा हूं तो ऐसी कई घटनाए जिसमें डीसा तो में गुरु जी ने आज्ञा दी तो डीसा गए डीसा में गए तो बनारस नदी के किनारे एक कुटीर थी एक कुटीर भी ऐसी जगह के चारों तरफ बसती थी जो प्रति ये वो कोलाहल दिन एक दिन भी हम रह नहीं सके हमको तो नर्मदा किनारे हमारे परिचित संत ने गुफा दिलाई थी वो बहुत बढ़िया थी तो मैंने गुरुजी को चिट्ठी लिखी कि हम भाई यहाँ तो रह नहीं सकेंगे बहुत शोरगुल है दिन रात झोबड़पट्टी के बीच ही किसी ने कमरा बना दिया था वो कहानी अलग है तो फिर उसके विरोधियों ने बोला की कॉरपोरेटर जमीन हड़प करने के लिए कब्जा करता है तो उस कॉरपोरेटर को लगा कि अब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो लेके दिया साई लीलाशा को टिकट तो फिर आया आप जोड़ के कोई साधक को भेजो तो भाई जानों ने आज्ञा दे दी सही यही नया साधक ये ठीक रहे उधर ढके सही ने आज्ञा कर दी तो हम रहे।, रहे तो हम एक दिन भी रह ना सके ऐसा माहौल था हमने तो गुरु जी को पत्र लिखा कि तो दे तो पांच सात दिन हो गए आपकी आज्ञा के अनुसार मेरी गुफा वहाँ है आप और आप दें मैं चला दे और यहाँ तो दिन भर ये होता है बाथरूम बाथरूम कुछ नहीं लोटा लेके वो वो बस्ती वाले जैसे जाते वहीं जाना होता उन्हीं जमात में <laughs> जो पड़पटीवासियों की जमात जहाँ बैठती है उसी इलाके में जाना होता है दूसरा कोई जगह <laughs> गुरु जी ने कहा कि कह इधर दिन भर गालियां गालियों का आवाज आता है ध्यान भजन में भी विघ्न अरे बोले गालियां था आकाश में चली गई तुम्हारा क्या मैं वह दीवारों पर गालियां लिख के जाते हैं तो लिख के जाए तो क्या है मैं रात भर कुत्ता भौंकते भोंकते चिट्ठी लिखा कुत्ते भौंकते तो ओम ओम बोलते ऐसा सोचा करो जो आ गया ऐसे करते करते सात साल गुरु जी की आज्ञा से रहे और सब पक्का बना दिया कि अब तो महाराज भीड़ हो तो भी तू ही है एकांत है तो तू ही है नाच है तो तू ही है गान है तो तू ही है जीवन है तो तू ही है मृत्यु है तो तू ही है तेरे सिवा कुछ था ही नहीं है नहीं हो सकता नहीं ये भ्रम है कि हमें एकांत चाहिए अथवा हमें ये चाहिए वह चाहिए चाह मात्र ही देवकूपी थी चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच तू तो पूरन ब्रह्म था जो चाह न होती बीज ऐसे न जाने क्या क्या फिर उस रात को दिन भर कमरे में बंद रहे शाम को चले जाते बनास नदी के पट में खूब मस्ती से नाचते खेलते एकांत की मस्ती होती थी उछल कूद होती थी खूब तो कभी किधर को चल दिए कभी किधर पर तो देखा के अंधेरी रात में कहीं आग जल रही अब गुजरात में दारूबंदी थी तो जो, जो, जो चोरी छुपी क्रिमिनल लोग अपराधी लोग दारू बनाते थे, थे तब मैं वहीं चला गया तो उनकी नजर पड़ी देर रात को एक हे बाबा इधरा शेर दो शेर चार शेर थी बड़ी बड़ी गालियां दी इधर आ गया उठा के रख दिया गले पर धारिया धारिया सोचते थी जरा सब पेड़ को यूं करो ना पेड़ के डाल को तो नीचे आ जाए ऐसा तेज होता है वहा क्या चार फीट की लत होती है और डेढ़ फीट का वो लोहे का चमचमाता हूँ तलवार कुछ नहीं उसके आगे। वो धारिया मेरे गले पे रख दिया और सुनाई गाली कि खेचू मैं क्या तेरी मर्जी पूरा अब <laughs> वो जरा यूं करे न तो जैसे चाकू से आलू आलू का चिप्स कटता है उससे भी कम मेहनत में गर्दन नीचे आ जावे ऐसा थे लकड़ी लकड़ी को मारे तो लकड़ी का डाला गिर जाए पेड़ से उसी लिये तो बनता है धार्य गुलाड़ी बुलाड़ी से बड़ा लंबा चौड़ा गुलाड़ी तो एक टुकड़ा काटे एक छोड़ दे वो तो पूरे का पूरा खाली थोड़ा यूं करते तो बहुत था बोले गाली बोले खेचू मैं क्या तेरी मर्जी पूरा <laughs> तेरी मर्जी मारा वो नियंत्रण की मर्जी उसके हाथ कहाँ पे धारिया कहीं पड़ा और वो कहो मैं अरे बोले तो महाराज छे महाराज छो बाप जी माफ करने कोई बात नहीं तुम माफ करना होगा ऐसे तो कई कई हुए फिर तो सुना था कि नरम दाजी आती है जो नर्मदा किनारे तपस्या कर पाए नरमदाजी प्रकट होती है दर्शन देते मैं क्या चलो अब नरम दाजी प्रकट होती तो चलो अपन कुछल कुछ थी उस समय ये करो वो करो वो करो वो करो खूब लालजी महाराज थे हनुमान जी की सिद्धि का मंत्र है सातवें दिन हनुमान जी आते छह दिन एक टाइम भोजन करो सातवें दिन पूरा उपवास रखो रात को हनुमान जी रूबरू होते बातचीत होती है और वो मंत्र देने वाले लालजी महाराज को हनुमान सिद्ध भी थे वो भी क्या क्या बताए आपको ये नर्मदा किनारे चले गए दिन भर तो चाणोद कर्णाली बड़ौदा से 60 पैंसठ किलोमीटर दूर होगा जो, जो भी होगा अभी तो अपना आश्रम भी है उसको चाण से चार किलोमीटर की दूरी का बैठे रहे जब करते रहे रात के नौ बजे दस बजे भूख लगी पपैया और थोड़े चने लाए थे थोड़ी चिल्लर थी फिर कान पकड़ा कि घर छोड़ा ये छोड़ा ईश्वर का आश्रय छोड़कर पपीता का आश्रय है चने का आश्रय है धोध आके भगवान को भोग लगा के खाए क्या भोग लगा नर्मदा नदी में फेंक दिए अब पैसे वैसे थे सब फेंक दिए ईश्वर का आश्रय लेना तो इतना सारा छोड़ के इन चीजों का आश्रय बड़ी बराबर थपड़े बो ठोक अभी नहीं टोकूंगा ठोक hmm. तो तो के दिखाऊं क्या कैसे ठोकी थी नहीं सुना था मैं तो बैठ गए जब मैं ध्यान में थोड़ी देर हुई तो पानी में खलबली जय नर्मदा माता बैठे तो कोई माता नहीं पिता कोई नहीं फिर आखे बैठ फिर ऐसा पानी में होगा कि माताजी फिर माता जी प्रय मा माँ तो कोई नहीं इतने में मेघ देवता ने इंद्र देवता ने कहा अब आज परीक्षा नहीं होगी तो कब होगी अरे घन घर घटाए छाये बिजली चमके मेघ गरजे हमें बड़ी बड़ी बड़ी बड़ी बूंदे बरसात और ऐसे बरसात में नर्मदा के किनारे पानी के और धारा चले के अपन बच जाए तो, तो सत्संग में सुन रखा था शरीर ही तो साधन है अपना तो किसी मछुआरों मेरे को पता नहीं था ये मछुआरों का काम मछुआरों का बरामदा में वो कम्बल ये था, कम्बल बंबल था, था अपना कंबल वम्बल फटा टूटा जैसे पकड़ लोग रखते अपना बैठ के ध्यान में रात के दो बजे होंगे कोई मछुआरा पेशाब करने को निकला रहे बोले उसके घर में बरामदे में सेंध डल रही है तुम सो रहे हो कोई कुछ हो रहा है और सारे तैयार गाँव में इमरजेंसी बुखार हो गयी चोर चोर चोर आया आयो कोई जिसको जो मिला उठा के आया हथियार जो भी डंडा धारिया तलवार जिसको भाला जो भी मिला डेढ़ दो सौ आदमी अभी चिल्लाने लगे उस समय तो पता नहीं था अपने ध्यान मग्न थे जैसे भी अब शोर बुलवा तो आंख खुली आँख खुली तो पता नहीं था कि काय का शोर बुले तो अपन तो बीच में से ही चले तो आधे से आधे और नीचे गिरा दी वो पहले तो बोलते थे जब हम उठे अरे बोले शादी नहीं हुआ होगा लवरी के तो लवरी में बोलता हूँ कोई प्रेमिका के चक्कर में बाबा बन गए कोई चोर नहीं है दूसरे ने कहा नहीं नहीं ये ऐसा है किसी ने कहा ये तो मल्ल जैसा लग रहा है अरे बोले कोई जासू जग वो अपन अपना सब तुक्का का आज मने लगे अपन तो उनके बीच में से ही निकले जैसे अंदर की हमारे मन में कुछ भी नहीं क्या है या सफाई दो या कुछ दो उसी टोले के बीच में से निकले तो दो विभाग हो गए कुछ इधर कुछ उधर उसमें से अच्छे लोगों ने अरे तो संत आदमी अरे भी माफ करना ये करना हम आपके लिए व्यवस्था करते फलाना करते ढीग ना करते, करते। तो सुबह गर्मा गर्म दूध बूध सब आ गया बड़ी व्यवस्था ठीक अपन तो वहां से चल दिए ऐसे कई ऐसे क्या क्या देखे पद पद पे भगवान हमारे सचमुच परमात्मा ही हमारे थे हमारे हैं और रहेंगे सुहृदम सर्वभूतान प्राणी मात्र के भगवान सुहृदय है फिर भी भगवान को सृष्टि चलानी है तो कोई मर्यादा स्थापन कर दिया कि यो यथा माम प्रपद्यंते वजाम जो मुझे जैसे याद करेगा जैसे भजेगा मैं उसको ऐसे ही मिलूंगा तो ये उनका वचन भी है कि हम छोड़ के सब सोचा मैं न कहीं जाऊंगा यहीं बैठ के अब खाऊंगा प्रातः वृद्धि निवृत्त हो आए तब आभास सुधा का पाए इधर ध्यान देना ईश्वर की ईश्वरता पर ध्यान देना सुबह गए सब छोड़ के ये दिशा में बताया था कि फकड़ कैसा होता है पता है क्या क्या होता है देखना है बोले हाँ तो अपने जो कुछ पहनते थे वो वार के कच्चे में चल दिए थे तो चल दिए ओ नारेश्वर पहुंचे के किनारे और नारेश्वर से आगे जंगल में पहुंच गए रात भर तो वहां सुबह अपना नर्मदा जी में ना के आए बैठे तो भूख लगी भूख लगी तो अब काय को उठेंगे अब इतना छोड़ के इधर आए तो जिसको गरज होगी आएगा सृष्टिकर्ता खुद लाएगा बैठ गए है थोड़ी देर में दो किसान आए गर्मा गर्म दूध इलायची पड़ा हुआ और फल मिलो खाओ मैं क्या हमारा आपका परिचय नहीं कोई दूसरे संत होंगे वहां जाओ तो रात को यहां आए बोले नहीं हम कोई नाम लिया गाँव का फलाने गांव से आए तीन माइल दूर अब ध्यान देना आप ईश्वर की ईश्वरता और सुहृदता और सृष्टि व्यवस्था कितनी सु सुयोग्य क्या कहें कै, कैसी आज, वाणी नहीं जाती मेरे को तो नहाने धोने के बाद भूख लगी थोड़ी तो सोचा कि कहीं नहीं जाएंगे जिसको गरज होगी आएगा सृष्टिकर्ता खुद लाएगा हमने सुना था कि आदमी चोर डाकू को भी जेल होती है तभी भी रोटी तो उसको मिलती है जब अपराधी को रोटी देती है मानव सरकार तो हम उसका भजन करते और हम मांगने जाए नहीं जाएंगे <laughs> मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप भी लेती बैठते बैठ हाथ थोड़ी देर में वो किसान आए दूध और फल लेके कहा, आपका कोई हो तो उन्हीं को दो हमारा तो आप बोले रात को सपने में मार्ग देखा अब मुझे तो सुबह हुआ के कहीं नहीं जाएंगे और मेरे पिया को कि सुबह इसको ये संकल्प होगा तो रात को तीन बजे उनको सप्न देता है कैसा नियंता है आप और हम अभी दो मिनट के बाद कौन सा संकल्प होगा आपको हमको पता नहीं है लेकिन वो नियंता दृष्टा साक्षी को तो पता है कि कल तुम क्या करोगे परसों तुम्हारे को क्या होगा वो जानता है उसमें आप स्थित हो जाओ तो आप भी वेदव्या हो जाओगे जन्मे को वेद जी ने कहा कि जाये तू बोलता है ऐसा क्यों हुआ ऐसा कैसे हुआ हाथी कैसे भीम ने भेज दिया ये सब शंका करता है धर्म ग्रंथों में ये नहीं है अब तुझे बताएं क्या होने वाला है तुझे पता नहीं थोड़े दिन में तेरे यहां सौदागर आएगा और कई घोड़े लाएगा उसमें काला घोड़ा तुझे बहुत प्यारा लगेगा और उस पर तू बैठ के जाएगा घूमने को जाना नहीं लेकिन तू जाएगा जाए जाये तो जाए लेकिन वहां नदी किनारे सैर करेगा ना एक सुंदरी बैठी होगी उधर देखना नहीं लेकिन तू देखेगा देखे तो देखे उसे बात नहीं करना लेकिन तू करेगा बात करे तो करे लेकिन उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए घोड़े पर मत लाना लेकिन तू लाएगा सुवेद <laughs> व्यास भी बता रहे परीक्षित के पुत्र जन्म जाये लाए तो लाए लेकिन विवाह मत करना लेकिन तू तो विवाह करेगा विवाह करे तो करे लेकिन बूढ़े बुजुर्ग ब्राह्मणों की अगवानी में करना लेकिन वो बूढ़े बुजुर्ग ब्राह्मण नहीं मिलेंगे तो युवा रंगरूट ब्राह्मणों के द्वारा विवाह करे फिर वो तेरी बनी हुई पत्नी भोजन परोसने का हक लेगी वो भोजन परोसेगी तो हवा का झोंका लगेगा और उसका दुपट्टा गले का दुपट्टा उड़कर पत्थलों पर गिरेगा और वो रंगरूट युवक ब्राह्मण हो करके हसेंगे और तू तलवार निकालेगा और ब्राह्मणों के सिरो छेद करेगा बच सके तो बच बोले महाराज आपने कह दिया बस हो गया नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा करके सब ही किया <laughs> तो कई तो, बार हम ये नहीं करेंगे हम वो नहीं करेंगे हम ऐसा करेंगे फिसल फुसल के फिर वही करते जो नहीं चाहते वही कर लेते तो ऐसी ईश्वर नियति तो ईश्वर कृपा करते तभी आदमी बचता है इसीलिए अपना पुरुषार्थ और ईश्वर की कृपा भाग ही भक्ति भगवत भक्ति भगवत प्रीति भगवत आश्रय तो भगवत आश्रय से मुझे बहुत लाभ क्या क्या कितना लाभ हुआ मैं सोच नहीं सकता घर छोड़ के गए थे तो ऐसा थोड़े था कि मुझे ऐसा कोई तत्व ज्ञान होगा यह तत्व ज्ञान क्या होता है ये पता नहीं था सोचा तो कहे चलो शिव जी को भगवान को पाना चाहिए एक बार शिव जी को प्रकट करेंगे शिव जी बोलेंगे क्या चाहिए बेटा पूछो क्या चाहिए वर मांगो मैं बोलूंगा बैस कुछ नहीं चाहिए शिव जी खुश हो जाएंगे हम बाद में तो अनुष्ठान करते समय लीलाशा जी के पास पहुंच देखे तो आप कौन बोल रहे बोले वही बोल रहे हैं। हम सभी रूपों में तुमको वही मिलेंगे शिव पार्वती गणपति सभी रूपों में वही मिलेंगे ये तो मेरे मन की आवाज है की आप बोल रहे हो कि नहीं हम बोल रहे प्रमाण क्या ऐसा सोचते सोचते मंदिर में जाते तो शिव जी के ऊपर जो श्रृंगार विंगार होता वो लुढ़क जाता पार्वती के सिर पर जो फूल बूल पर वो थे। तो ये सुना हुआ था कि देव मंदिर में जाओ और जब फूल या उनका श्रृंगार कुछ प्रसाद लुढ़कता है तो समझ लो देव प्रसन्न है तो ऐसे ऐसे तो खूब होते थे बाकी तो क्या प्रचूरन तो कितना क्या क्या होता था ये करते कराते आद शुद दो दिवसीय अनुष्ठान में प्रेरणा हुई अब प्रेरणा हुई तो मेरे को तो प्रेरणा हुई जाओ जाओ अब चालीस दिन पूरा हो चालीस दिन पूरा होने के पहले ही माँ और उसकी बहू को गंध आ गई कि नर्मदा किनारे है तो भाई ने भेजा जाओ रो दो उनको ले आओ रो तो, तो आके रह गई जहां हम रहते थे पास में आश्रम धर्मशाला ये वो जो था संस्था का वहां रह गई चलो चलो मैं अभी चालीस दिन पूरा होने दो जिसके साथ आई वो हरगोविंद पंजाबी मेरा मित्र था बड़ी उम्र का था मेरे से मैं क्या अब ये घर ले जाना चाहते है और मेरे को तो ईश्वर प्राप्ति करनी है तुम तो ऐसा करो तुम्हारी टिकट माँ की टिकट उनके बहू की टिकट तो अहमदाबाद के लिए और मेरी टिकट ले आओ बंबई और अभी यहां से मां तो पढ़ी लिखी नहीं वो भी किस टिकट तो अपने हाथ में है तुम तो किसी को बोलना नहीं अभी तो यहां से चलेंगे मिया गांव तक साथ में फिर अहमदाबाद से बंबई जाने वाली गाड़ी और यहां से अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी क्रॉसिंग होता है तो मैं दौड़ के उस गाड़ी में चला जाऊंगा तो उसमें तो मेरी बात मां हमारा सेटिंग था हा महाराज महाजाम जा गांव छोटा मोटा जंक्शन है अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी में से मैं उतरा तो माँ को डर था कि पहले भी खिसक गया कहाँ जाते है कहाँ जाता बेटा कहाँ जा मैं क्या आता हूँ और वो सामने गाड़ी बम्बई तो दौड़ के वो गाड़ी मिलता अरे ओ माँ पुकारे बेटा बिता, बेटा अरे मेरा बेटे को पकड़ो बोलाओ भाई क्या हुआ क्या छीन गया वो गाड़ी उधर वो गाड़ी उधर क्रॉसिंग थी हमारी गाड़ी बम्बई के तरफ आ और वो मेरी माँ और वो जो पंजाबी हर उसकी बहू बैठी थी वो और चिल्लाती गाड़ी में उसके बीत मैं चला बोले क्या हुआ क्या हो गया कुछ नहीं हुआ है मेरे पास कुछ था ही नहीं तो क्या हम चोर डाकू तो थे नहीं उस समय भी वाणी का तो प्रभाव हमें कुछ भी नहीं है सू तो माँ के ऊपर कैसी बीती होगी और अपने छाती पर कैसा भगवान देखा डॉ वो ही शाम को गाड़ी में न सुबह वहां पहुंचे गुरुजी घूमने निकले थे अच्छा आ गए तुम उनके कहने से गुरुजी जी ने आज्ञा दिया ना जाओ घर पे जाके ध्यान भजन करना अब घर तो राज राजसी वातावरण है कहा ध्यान भजन हो तो तेरा दिन में ही वहां से घर से चले फिर चालीस दिन का अनुष्ठान किया नर्मदा किनारे फिर गुरु के यहां पहुंचे बोले तो भगवान सब ठीक करेगा अब भगवान ठीक करेगा तो क्या पता ही नहीं था कि भगवान भगवान का माई बाप ये ब्रह्मवेता है उस समय तो पता ही नहीं था ये जो भी भगवान है वो सब ब्रह्मवेताओं के पैदा किए हुए हैं ब्रह्मवेताओं के मानस पुत्र हैं हम लोग जिनको भगवान मानते हैं पूछते हैं भगवान सब ठीक करेगा भोजन भोजन में अपना नियम वियम किया नहाए धोए बारह एक बज गया भोजन अपने हाथ से बनाते थे तो थोड़ा वहां से सीधा मिल गया था आटा वाटा तो तो लेके जा रहा था सब्जी उसने दी जो आरिफ था न बापू का सेवक था सब्जी भी बोले तू तो सब्जी बनाता न तो थोड़ी ज्यादा बना बनाना मेरे को भी न समझे मैं क्या उसने दो तीन टमाटे ज्यादा दे दिए हम लेके जा रहे थे तो का ने का इज डाली सब्जी इतनी सारी सब्जी खाता है क्या मैं कह उन्होंने थोड़ी ज्यादा दिया है दो दो टमाटर वापस ले लिए ज्यादा है अब आपको पता है कि हम एक दिन में दस तोला सोना कमा देते थे एक दिन में इतना कमाते थे कि दस तोला सोना खरीद कर रख देते थे ऐसे आदमी को दो टमाटे के लिए डांट पड़े तो कैसा हो अ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ उसमें मेरी कारिगरी नहीं है तो परमात्मा ने नियंता ने कैसा स्वभाव बना दिया घर का मना देसा है भोजू उस समय अभी भी टमाटे चार पांच रूपये किलो मिलते तो दो टमाटे कितने के होंगे निकाल लीजिए साई ने साईं को टमाटे की कर कसर नहीं की अरे व्यर्थ खुराक न हो मूर्ति ऐसा नहीं कर सकती मूर्ति में हम, हमारी पूजा हमारी भावना से हम मूर्ति की पूजा करते लेकिन गुरु के आगे तो गुरु के हमारी भावना में गुरु का संकल्प गुरू की निगरानी गुरु की गढ़ाई न जाने कितना कितना लाभ होता है मुझे पक्का याद है जोली में ले जा रहा था ना बोले क्या ले जा रहा है सब्जी दिया उन्होंने खोता <laughs> ही उन्होंने बोला थोड़ा मेरे को देना इसलिए ज्यादा दिया टमाटे दो, दो निकाल दिए ज्यादा सब्जी बनाई उसको दी अपन खाए अरे महाराज सवा दो बजे जरा थके थका साई बुला रहे दौड़ के गए पंचदशी भी उसी को हरीफ को दिया पढ़ने को जो बापू की चम्पी करता सेवा करता रोटी बनाता मुझे भगाने के लिए उसने कसम खा रखी थी कसम तो क्या है मतलब ऐसे ही करता था बेचाराई बुला रहे उसको पंचदशी भी पढ़ो वो पढ़ता हम हमको इशारा किया के ऐसे मतलब सुनना अब मैं उधर सुनू हूँ बैठे रहे मैं तो बैठे हूँ नजर डाली महाराज फिर सुनना बुनना क्या है आए ते, क्या क्या सोन मैं कहे तो मेरी महिमा गारा है शास्त्र तो गा शास्त। अब वाणी नहीं जाती ढाई दिन तक तो ऐसे मस्ती मस्ती कोई कोई भी कल्पनातीत गुनातीत देशातीत काला अतीत कुछ लोग बोलते हैं कि मणि महेश्वर में ऐसा है वैसा अरे वो तो पूंछ वाला तारा है बेवकूफ लोग <laughs> वहां तो बारह हजार तेरह हजार फूट ऊंचाई पर कोहरा रहता है कभी कभी कोहरा तो रहता है तो चमक दिखती है वहाँ मणि महेश्वर आके मणि चमकाता है साक्षात्कार होता है सुबह हमें मत पड़ना बब्बू कई लोग बबलू हो हैं कि बस शिव जी का साक्षात्कार हुआ फिर भेड़ का बलिदान देते सब फंडों ने अपना लीला की हुई है बिजनेस का धंधा मणि मणि कुछ नहीं भगवान मणि दिखाते पूछ वाला तारा कल में होता ही है कई बार दिखता मैं तो कभी भी दिखा दू आपको दिखता है तो वहाँ बारह हजार फुट कभी कभी वो कोई जाता तो चमक दिखती है जय मणि महेश्वर महेश्वर बोले मणि महेश्वर के कहे तो बहुत साक्षात्कार गुरु की बाणी बाणी गुरु गुरु का ब्रह्मवेता गुरु के, के संकल्प के बिना अविद्या पूर्ण नष्ट नहीं होती मणि महेश्वर का धारा दिखो चाहे कृष्ण स्वयं दिखो तुम तो भी साक्षात्कार नहीं होगा कृष्ण ने कृपा करके अर्जुन को अध्यात्म की आदि देविकम च किम आदि भौतिकम की उच्चते अर्जुन को जिज्ञासा जगाए और फिर प्रश्न किया फिर उत्तर दिया ऐसे करते करते अर्जुन को जगाया ऐसे अष्टावक्र ने भी जनक को जगाया ब्रह्मवेता वेता कहा उपदेश मिलकर जब तक स्वरूप में आदमी जगता नहीं तब माना हुआ भगवान का दर्शन भले हो जाए मानी हुई शांति मानी हुई मस्ती भले आ जाए लेकिन साक्षात्कार कुछ और ही चीज है इसलिए शुरू हुआ था मनुष्याम सहस्त्रेश हजारों में कोई ईश्वर के रास्ते चलता है और उसमें चलने वालों हजारों में कोई विरला सिद्धि को पाता है सत्य संकल्प अंत की शुद्धि शांति आनंद मस्ती निरपेक्षता ये जो भी साधुताई के अच्छे सद्गुण होते हैं ऐसे सदगुणों में भी लाखों लाखों में कोई विरलाई तत्वों को पाता है नानक जी ने कहा अरब खरबदा लेख अग्नकोटिन में कोई करोड़ों में कोई जिन आपाचीन करोड़ों में कोई होता है जिन्होंने अपने आप को ठीक से जाना फिर तो योग विद्या के संत मिले ये कुंडलनी योग क्या ये ज्ञानेश्वर वाला है, इसकी यात्रा हुई दूसरी कई ऐसे संप्रदायों की पंथों की जो भी कुछ हुआ सात साल साइन का संकल्प था कि लोगों के सेवा में लगे तो फिर अपन उसी तरीके के इसीलिए अपने पास सभी सभी मजहब के सभी जातियों के सभी के वो आते हैं और संष्टि मिलती है तो ये अपन सब दिशा से गुजरे हैं थोड़ा नहीं तो हम जब भी बोलें और वेबसाइट में देश पर देश में लोग सुनने लग जाए कि कितने पैसे खर्च करूं मैं हम बोले और आप सुनने को आ जाओ ऐसा थोड़े होता है लेकिन यहाँ होता है ऐसा डिलीट पड़े हुए मेरे शिष्य है कई ऐसे ऐसे हैं कई प्रधानमंत्री आए अपने पास कई मुख्यमंत्री आए और क्या क्या हुआ तो ये आसुद दो दिवस संबत बीस इक्कीस मध्यान्ह ढाई बजे मिला ईश्वर से ईश्वर वो तो अपना स्वरूप वास्तविक ईश्वर से अविभाज्य स्वरूप है अपना जीव से ईश्वर नहीं मिला ईश्वर से ईश्वर मिला भ्रांति चली गई मोहन सोहन से नहीं मिला मोहन मोहन से ही मिला गलती से वो सोहन मान बैठा था आईने में मोहन अपने को वहां सोहन मान बैठा था आईने का रहस्य जाना तो देखा कि वही मोहन यहाँ सोहन दिख रहा है वही ब्रह्म यहाँ जीव दिख रहा है बस देव को भी तो हो गया काम तो आज का दिन वैसा है तो इस दिन का कोई उत्सव पर्व परंपरा नहीं है जब करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों में कभी कोई सीख होता है तो कैसे पर्व मनाएंगे क्या उत्सव मनाये कैसा मनाना फिर भी देश पर देश में आज के दिन जिन्होंने जैसा भी सेवा कार्य किया हो कीर्तन किया हो भोजन किया हो गरीबों का हॉटकेस्ट हो, देश भर में जो लोग टिफिन लेके जाते तो अपने काम जाते जाते तो उनका खाना ठंडा हो जाता है खाना खराब ही हो जाता है तो पूरे देश में हॉट केस, भोजन गरम बना रहे घर से ले जाए तो वो बांटने की सेवा चालू रखी है वर्ष भर तो कैसे अब भी वो भी कार्य चालू है लेकिन एक एकाएक वहाँ ओडिशा में बाढ़ आई बाढ़ में थोड़ी राहत आई अपने तीस पैंतीस साठ जगह कभी सुना कभी पैंतीस जगह अपने रसोड़े चल रहे हैं। तो कल वो दर देखने को जाऊंगा परसों सुबह पहले भी गया था गोमांगोस चीफ मिनिस्टर था तो वो भी मेरे साथ था कई जगह पर अपन पहले भी रसोड़ा चलता था इस बात में अपना समिति और अपने आश्रम वाले बच्चे माहिर है बिगाड़ तो नहीं होता होगा सरकारी ढंग से भाई गरीबों तक यहाँ से एक करोड़ भेजो और गरीबों तक पचास हजार पचास लाख मिले या ऐसा नहीं यहाँ से जो भी भेजो वहाँ सवाया होके मिलता है क्योंकि उड़ीसा समिति भी, उड़ी भी तन मन से वहां लगी है और समितियां भी लगती है फिर भी आप मुए बिना स्वर्ग नहीं जाता हम खुद नहीं जाए तब तक बड़ा अपना काम है तो कहीं को छोटे मोटे मकान बना दे क्या करे वो सब सोच जा रहा हूँ फिर के पास में सत्तर किलोमीटर दूरी बहुत गरीब परिवार थे उनके लिए मकान बनाए वो भी उनको अर्पण करने हैं। फिर किसी जगह पे स्कूल के पैसे भेजे अहमदाबाद से स्कूल बन के तैयार है तो दशहरे का मुहूर्त है फिर पुष्कर में दशहरे के दिन वृद्धाश्रम का ओपनिंग है वो भी अपने साधकों ने मिलके बनाया है अपना भी तो कहीं चार जगह पर उद्घाटन है दशहरे के दिन का चार जगह तो नहीं जा पाऊंगा देखता हूँ कैसा जुगा हरी हरिओम हरी हरिओम आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह सुबह सुबह तक मथुरा में पूनम दर्शन सत्संग मैंने सहमति दे दी तो वहीं होगा उत्तर भारत मध्य भारत राजस्थान सबको ठीक रहेगा उधर तो शाम को ग्यारह तारीख अहमदाबाद साबरमती तट पे उसके बाद चौदह तारीख ग्यारह ये रहेगा बारह को भी वहां रहना पड़ेगा तेरह भी चौदह से 20 तक ओडिशा में फिर जाएंगे सात दिन तक अभी एक दिन जाके आएंगे व्यवस्था जमा के आएंगे फिर सत्संग भी काटते रहेंगे सात दिनों वो भी चार्टर्ड से इधर उधर पहली तारीख आज उनतीस हो गई कल 30 परसों पहले खबर कर दो पहली तारीख अगर अनुकूल पड़ता है तो पहली तारीख वो किट बांटेंगे जो लोग भोजन करने आते हैं तो उनको और भी तो आवश्यकता होगी खाली भोजन थोड़ी होता है अपने को खाली भोजन से थोड़ी चलता है तो उनको भी खाली भोजन से थोड़ी चलेगा और हाँ भी थोड़ी आवश्यकता देखें कपड़ा लता ये वो सब तो, तो किट बनाकर उनको पहुंचाने की भी व्यवस्था अगर दो तारीख ठीक लगता है ओडीसा में पूछ लो, एक तारीख को कर सकते हैं तो मैं एक तारीख को पहुंचता हूँ अगर दो तारीख उनको चाहिए तो फिर मैं दो को पहुंचता हूँ पूछ लो संचालक लोग अभी बात करके पूछ लो फाइनल करता था बोले ये आश्रम में ये मठ भी बेच के इन गरीबों की हम सेवा करेंगे अस्पताल खोलेंगे रुग्ण व्यक्तियों का भूखे व्यक्तियों की सेवा अभी भी उनके सेवा कार्य चल रहे हैं ज्ञान प्रैक्टिकल होना चाहिए व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए हरिओम हरि हरिओम हरि नारायण हरि परमात्म ने हरि हरिओम हरि दिल का हल सुना दिया और क्या है साक्षात्कार में कोई धड़ाका बढ़ाटा नहीं होता वहाँ साक्षात्कार दिवस से तो क्या हो जाएगा चार हाथ वाले भगवान बन जाएंगे कुछ बढ़िया कपड़ा पहन लेंगे नहीं वही रिजम चलते ये उत्सव जीव के लिए होता है ब्रह्मवेदा के लिए ब्रह्म के लिए उत्सव नहीं है सारे उत्सव पर्व तप ये सब जीव के लिए आत्म साक्षात्कार वाले के लिए कुछ नहीं मौज कहा तो माइयों के व्रत में व्रत रखना पड़ता था और कहा लाख चौरासी के चक्कर से थका खोली कमर अब रहा आराम पाना काम क्या बाकी रहा जानना था सोई जाना काम क्या बाकी रहा लग गया पूरा निशाना काम क्या बाकी रहा देह की प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ नाक जब को रिजाना काम क्या बाकी समय आवे थतु जाशे प्रभु करता रे नो करु हूं हूं कि बधु शाने न कोई ने कई कहव समझी स्वरूप में रहू अनुभवी एटलू आनंद मारे रेव रे आत्मा न ज्ञान सिवाय का कहू सुख दुख आवे तो वीरा सही ले अनुभवी ने ऐठ लू आनंद मारे होंगे आत्मा परमात्मा का अनुभव आला था अपने आनंद स्वभाव में रहता आनंद नहीं लीन हो जाएगा न सिर्फ पुनरावर्तन उसका फिर पुनर्गमन नहीं होता तपस्वी का पुनर्गमन होगा जिसको देह में मैं बनाए उसका पुनर्गमन होता जिसको आत्मा ब्रह्म में मैं अपना का साक्षात्कार हो गया पुनर्गमन नहीं होता फिर ब्रह्मा होकर हो वही सृष्टि करता है विष्णु होकर वही पालन करता है शिव होकर वही संहार करता है और जीव होकर वही संसार में सुखी दुखी होने की लीला करता है ऐसा उसको अनुभव हो जाएगा और ज्ञानी को ऐसा भी नहीं होता चलो हम मुक्त हैं ये बंधन में ऐसा भी नहीं होता हरी हरि हरी हरि ओम हरि पहली तारीख तैयार है हा?